कुना भगवते स्ృతి कहती है हरे हे ओमा उपयम गृहीत से ध्रुव से ध्रुवक्षेति ध्रुवरवानं ध्रुवतमोच्युत नामच्युत चित्तं एकतेय निर्वैश्वनरायत्वा ध्रुवम ध्रुवेण मनसा वाचा सो ममा बनामि अथ न इंद्र इद्वसो सवत्नाह समनस्करत अर्थात हे सोम आप ध्रुव हैं आप पृथ्वी पर ध्रुव रहने वाले हैं अग्रगण्य हैं आप ध्रुव के नाम से प्रसिद्ध हैं आप सबका मूल स्थान आप सबका आश्रय स्थान ध्रुव मान वाले हैं आपको नमन इंद्रदेव हम पत्नी और संतान सहित अच्छे मन से आपको नमन करते हैं हे सोम आपका जो अंश पाषाण खंडों से टूटते समय इधर-उधर गिर जाता है निचोड़ते और छानते समय इधर-उधर गिर जाता है जो यज्ञ में आहुति डालने के बाद अधभरियो के पास बच जाता है हम उस पवित्र भाग को मन से इकट्ठा करते हैं एकत्रित करते हुए उस अंश को अग्नि को समर्पित करते हैं सोम को संकल्प पूर्वक स्वाहा आप देवताओं को ऊर्ध्व गति प्रदान करने वाले हैं आप हमारे प्राणों के लिए ब्रचस्व प्रदान करने की कृपा करें आप हमारे व्यान के लिए ब्रचस्व प्रदान कीजिए आप हमारे अपान के लिए ब्रचस्व प्रदान कीजिए आप हमारे उदान के लिए ब्रचस्व प्रदान कीजिए आप हमारे मन में ब्रचस्व दीजिए आप हमारी वाणी में ब्रचस्व दीजिए आप हमारे कर्म में वर्चस्व दीजिए आप हमारे नेत्र में वर्चस्व दीजिए आप हमारे कानों को वर्चस्व दीजिए आप हमारी आत्मा में वर्चस्व दीजिए आप हमारे ओज में वर्चस्व दीजिए आप, आप हमारी आयु में वर्चस्व दीजिए आप हमारी सारी प्रजा में वर्चस्व दीजिए आप हमारे पृथ्वी के सभी साधनों को वर्चस्व कीजिए हे सोम आप कौन हैं आप कहां से हैं हे सोम आप किसके हैं आपका क्या नाम है जिसने जानकर हम आपको सोम रसे तृप्त कर सकें आप सर्वत्र व्याप्त हैं आपकी कृपा से हम अच्छी संतान वाले हों आपकी कृपा से हम अच्छे वीरों वाले हों आप की कृपा से हम धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हों हे सोम आपको कलश में ग्रहण किया गया है आपको मधु के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको माधव हेतु ग्रहण किया गया है आपको शुक्र के लिए ग्रहण किया गया है आपको पवित्रता के लिए ग्रहण किया गया है आपको नव हेतु ग्रहण किया गया है आपको ऊढ़ जा हेतु ग्रहण किया गया है आपको साहस के लिए ग्रहण किया गया है आपको साहस से ग्रहण किया गया है आपको तप के लिए ग्रहण किया गया है आपको मर्यादा के लिए ग्रहण किया गया है हे सोम आपको इंद्र हेतु कलश में ग्रहण किया गया है आपको अग्नि हेतु उपयाम में ग्रहण किया गया है आपको इंद्रदेव की तृप्ति हेतु कलश में ग्रहण किया गया है आपको अग्नि की तृप्ति हेतु कलश में ग्रहण किया गया है हे सोम आप कलश दोनों का मूल स्थान हैं आप यज्ञशाला में निर्धारित स्थान पर विराजने की कृपा करें हम श्रेष्ठ वाणीओं से आपकी उपासना करते हैं आप यज्ञ में अपना भाग स्वीकार कीजिए हे सोम आपको इंद्रदेव की तृप्ति हेतु विदिवत ग्रहण किया गया है आपको अग्नि की इत्रप्ते है तो विधिवाद ग्रहण किया गया है यज्ञ स्थल में आप दोनों देवों का कुश का आसन निर्धारित किया गया है इंद्रदेव मित्र हैं इंद्रदेव विवाह हैं सोम को इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों के लिए कलशमय ग्रहण किया गया है विश्वदेव यज्ञ में पधारने की कृपा करें विश्वदेव यजमानों के संरक्षक हैं विश्वदेव यजमानों के पालक हैं विश्वदेव हम सबके अनुरोध पर यज्ञशाला में सोम रस का पान करने के लिए पधारने की कृपा करें सोम रस को विश्वदेव की वृत्ति के लिए कलश में ग्रहण किया गया है यह आपका मूल स्थान है आप सभी देवताओं के लिए यहां स्थित होने की कृपा कीजिए हे विश्वदेव आप हमारी प्रार्थना सुनिए आप पधारने की कृपा कीजिए आप यहां कुश के आसन पर बैठने का अनुरोध करते हैं आप इस आसन पर विराजने की कृपा करें हे इंद्रदेव हे मरुददेव आप सोम की रक्षा कीजिए जैसे आपने सर्यात के यज्ञ में सोम रस का पान किया था इस यज्ञ में पधार करके आप सोम रस पीजिए आप सूरवीर हैं आप सुख दाता हैं आप श्रेष्ठ यज्ञ वाले हैं आप अच्छे कवि हैं आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया जाता है आपको मरुदगण इंद्रदेव के लिए स्वीकारते हैं उपयाम में ग्रहण करते हैं वहीं आपका मूल स्थान है आपको मरुद गण के साथ वहां स्थित होने की कृपा करें हे इंद्र आप हम यजमानों की विनती पर मरुदबान होकर पधारिए मरुद गण जल की वर्षा करने वाले हैं दिव्य हैं आपको विश्वास पूर्वक आमंत्रित करते हैं आप नूतन हैं आप उग्र हैं आप साथ-साथ रहते हैं आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको मरुद गण के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है वही इंद्रदेव का मूल स्थान है वही मरुद गण का मूल स्थान है ओज पाने के लिए आपको कलश में ग्रहण किया गया है हे इंद्रदेव आप वृत्रासुर नाशक हैं आप सूरवीर हैं आप विद्वान हैं मरुद गणों के साथ इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें आप शत्रुओं को दूर कीजिए आप सत्रों का नाश कीजिए आप हमें सब ओर से सुरक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको मरुद देव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है वही इंद्रदेव का मूल स्थान है वही मरुद गण का मूल स्थान है हे मरुद गण आप यज्ञ के लिए जल बरसाते हैं आप यजमानों के लिए धन बरसाते हैं आप यजमानों के लिए अन्न बरसाते हैं आप सोम रस पीकर आनंदित होइए आप सत्रों से युद्ध कीजिए सोम रस लहरदार है सोम रस मीठा है आप चखकर इस सोम रस को पीजिए आप तो सोम रस के राजा हैं आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है आपको मरुद गण के लिए कलश में ग्रहण किया गया है वही इंद्रदेव का मूल स्थान है वही मरुद गण का मूल स्थान है हे इंद्रदेव आप महान हैं आप व्यापक हैं आप सर्वत्र हैं आप मनोकामना पूरक हैं आप अपने सहयोगी देवों के साथ यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए आप हमारा द्रव्य बढ़ाने की कृपा कीजिए आप हमारा पराक्रम बढ़ाने की कृपा कीजिए आप हमारे कर्म विशाल बनाने की कृपा कीजिए आप कर्मों के पोषक हैं आपको महान इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है वही आपका मूल स्थान है हे इंद्रदेव आप महान आप जलवर्षक हैं आप हम आप उपासक यजमानों की बढ़ोतरी करते हैं आपको महान इंद्रदेव के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है वही आपका मूल स्थान है सूर्य सर्वज्ञ हैं सूर्य दिव्य किरणों को वहन करते हैं सूर्य अपनी किरणों की पताका फहराते हैं सूर्य प्राणी मात्र को दुनिया दिखाते हैं सूर्य के लिए स्वाहा मित्रदेव वरुणदेव और अग्नि देवता के नेत्र हैं स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष लोक में सूर्य प्रकाश फैलाते हैं सूर्य जगत की आत्मा हैं इन सब देवों के लिए स्वाहा सूर्य मित्रदेव के लिए स्वाहा सूर्य वरुण देव के नेत्र हैं सूर्य अग्नि के नेत्र हैं सूर्य देवताओं के नेत्र हैं सूर्य स्वर्ग लोक को अपने प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित करते हैं सूर्य पृथ्वी लोक को अपने प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित करते हैं सूर्य अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित करते हैं सूर्य जगत की आत्मा है उन सूर्य के लिए स्वाहा हे Agne आप हमें अच्छे पथ की ओर ले जाएं आप हमें धन प्रदान कीजिए आप हमें अच्छा विद्वान बनाइए आप हमसे बुराइयों को दूर कीजिए हम बार-बार आपको नमन करते हैं हम बार-बार आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपके लिए स्वाहा आप हमें सुपथ पर ले चलिए आप हमें धन दीजिए हे अग्ने हमारे दुश्मनों का अभेदन कीजिए हमारे दुश्मनों को हरा दीजिए हमारे दुश्मनों के नगर भेद दीजिए हमारे दुश्मनों की जमा पूंजी हमें दीजिए शास्त्रों को प्राजित करने वाले अग्नि के लिए स्वाहा हम अपने रूप से आपके रूप की ओर गमन करना चाहते हैं देवगण सर्वत्र हैं देवगण सभी के लिए सुख बांटने की कृपा करें देवगण की कृपा से हम सत्य के पथ पत के पथिक बने जैसे चंद्रदेव अंतरिक्ष से देखते हैं वैसे ही हम भी दूरदृष्टिवान हों देवताओं की कृपा से हम आज ब्राह्मणों से युक्त हों देवताओं की कृपा से हम आज पिता से युक्त हूं हे अग्ने आप हमें रुद्रदेव को देने की कृपा कीजिए कौन देता है किसको देता है कामना से ही कोई किसी को देता है कामना से ही दान दिया जाता है कामना से ही दान लिया जाता है संसार में कामनाएं ही सब कुछ हैं